o oh. स्तु मा विदेश वी ओ शाम ते श्याम ते शाम ते दर्शन की बहत्तरवीं कक्षा वेदान दर्शन के तृतीय अध्याय का द्वितीय पाठ चल रहा है और परमात्मा के विषय में ये प्रसंग चल रहा है कि वो छोटा बड़ा नहीं होता जैसे कि सूर्य के समान उसकी उपमा दी गई तो सूर्य बिंब के छोटे बड़े होने से जल के छोटे बड़े होने से छोटा बड़ा प्रतीत होता है ऐसे परमात्मा नहीं होता है वो अंदर बाहर सर्वत्र विद्यमान है इसलिए उसमें यह स्थिति नहीं घटती है और जहां परमात्मा की इत्तता एतावत्व कहा भी गया है तो उसके लिए उसको गौण रूप से लेते हैं अथवा जहां उपनिषद में कहा गया तो नेति नेति कहके फिर उसका निषेध भी कर दिया गया कि वो न मूर्त है न अमूर्त है जिस रूप में मूर्त अमूर्त कहा है उस रूप में मूर्त अमूर्त नहीं है आध्यात्मिक दृष्टि से जो प्राण और हृदया की तुलना करते हुए उसको अमूर्त कहा था वैसा भी नहीं है वैसे अमूर्त ही है परमात्मा लेकिन जिस तरह से यत्ता परक मूर्त अमूर्त कहा गया था वैसा वो नहीं है ये कुछ पिछले पाठ में हुआ था उसमें से किसी को पूछना है तो पूछ सकते है हाँ आचार्य जी बारहवें सूत्र के भाष्य में तीसरी तीसरी पंक्ति में दूसरी पंक्ति के उत्तरार्थ से ले, लेंगे एकस तथा लेकिन सर्वभता न बाह्य इस पंक्ति पर एक विचार है कल लोक दुखे न बाह्य इस प्रकार का अर्थ किया गया था कि बाह्य लोक दुख से लिप्त नहीं होता है परमात्मा तो बाह्य में तो प्रथमा विभक्ति है तो परमात्मा और एक कहा परमात्मा पर वचन है तो विशेषण विशेष भाव होता हुआ प्रतीत हो रहा है हाँ उस तरह अर्थ इसका लेना चाहिए कि एक कहा वही परमात्मा सर्वभूतांतरात्मा सब भूतों की अंतरात्मा है अंदर भी है और बाह्य भी उसी का विशेषण बन जाएगा उनके अंदर और बाहर दोनों हैं और वो लोक दुख से लिप्त नहीं होता है विभक्ति जैसी है, उसके अनुसार ऐसा ही लगेगा इसमें जो प्रथम पंक्ति में कहा गया है सूर्य के लिए सूर्य सूर्यो यथा सर्व लोकस्य चक्षुर न लिप्यते चक्षुषर बाह्य दोष ही चक्षु के बाह्य दोषों से लिप्त नहीं होता उतने अंश में चूंकि ऊपर वहां बाह्य दोष आया है इसलिए लोकों का दुख भी बाह्य जो दिखाई देता है हमारे को संसार में उस दुख से वो लिप्त नहीं होता है इस संगति से कई वैसा भी अर्थ कर सकते हैं लेकिन हाँ ज्यादा संगत वही है परमात्मा पर अंदर बाहर जो परमात्मा है वो लोक दुखों से ग्रस्त नहीं होता और वैसे भी जो लोक दुख है एक दृष्टि से तो परमात्मा के अंदर ही है जितना भी लोक दुख है वो परमात्मा के अंदर ही है तो उसको बाहर की दृष्टि से देखें बाह्य विशेषण अगर लोक दुख के साथ में जोड़े भाइये को अगर लोक दुख के साथ में जोड़ेंगे तो मात्र इस तरह से देख सकते हैं ये परमात्मा से भिन्न है ये जो दुख है लोक दुख ये जो परमात्मा से बाहर है मतलब तो भिन्न है उस अपने से भिन्न दुख से लिप्त नहीं होता है वो ठीक है धन्यवाद और बोल बोलिए संख्या एक सौ पचहत्तर सूत्र संख्या बाईस में जो परमात्मा की प्रकृत तावत्व जो कहा है वो ऐसे है एक बार स्पष्ट करें हाँ तो सूत्र में जो यह शब्द कहा प्रकृत तावत्व ही प्रतिषेध थी शास्त्र प्रकृत एतावत्ता का निषेध करता है प्रकृत की एतावत्ता का प्रकृत एतावत्ता मतलब प्रकृत की एतावत्ता प्रकृत कौन है तो ब्रह्म वहां पर प्रकृत है ब्रह्म का विषय उठाया गया ब्रह्मी थी इससे तो परमात्मा ब्रह्म प्रकृत है उसकी एतावत्ता का वहां निषेध किया गया तो एतावत्ता भी वहां पर कही गई है उसको इन्होंने भाष्यकार ने दिखाया कि परमात्मा के दो रूप हैं द्वे व ब्रह्मणो रूप मूर्तम च अमूर्तम च मूर्त ये जो दो रूप बताए गए और जब मूर्त अमूर्त बताया तो वहां उपमा दे करके बताया कि इसके समान है तो मूर्त को कैसे बताया जैसे कि इस जगत के अंदर यानी इसका एक तो आध्यात्मिक अर्थ होता है एक आधिदेविक अर्थ होता है जब आधिदेविक अर्थ किया तो वहां उन्होंने वायु और अंतरिक्ष से भिन्न जो है उस तरह से उसको मूर्त कह दिया गया ये उसका मूर्त रूप है अर्थात वायु और अंतरिक्ष को उसका अमूर्त रूप मान लिया गया ठीक है तो परमात्मा की ईयत्ता आधिदैविक रूप से क्या सिद्ध की गई वायु और अंतरिक्ष वायु और आकाश अंतरिक्ष के रूप में तो उसकी अमूर्त ईयत्ता बताई गई और इनसे अतिरिक्त तो जो वस्तुएं हैं उनके आधार पर उसकी मूर्त ईयत्ता बताई गई तो इत्ता तो इन जड़ पदार्थों से लेकर के बताई तो उसका निषेध किया गया कि परमात्मा वास्तव में ऐसा है नहीं केवल समझाने के लिए कथन किया गया है तो आगे उसका निषेध किया गया है कि यह मूर्त और अमूर्त है यह दोनों ही रूप नहीं है ऐसे अमूर्त रूप नहीं है जैसे वायु अमूर्त है इस तरह का अमूर्त पदार्थ नहीं है परमात्मा अमूर्त तो है लेकिन वायु की वाय। तरह से सावयव उत्पत्ति वाला नाश वाला ऐसा नहीं है वायु तो स्पर्श से भी पता लगती है नित्य से नहीं दिखाई देती लेकिन स्पर्श से तो पता लगती है तो परमात्मा ऐसा अमूर्त नहीं है तो इस दृष्टि से उसके अमूर्तत्व का भी खंडन किया गया और जब आध्यात्मिक किया गया तो प्राण और आकाश इसको लेकर के कि इन दो को छोड़कर के जो बाकी रूप है मूर्त बाकी वस्तुएं हैं वो परमात्मा का मूर्त रूप है आध्यात्मिक शरीर में और ये जो दो है प्राण और आकाश ये परमात्मा के अमूर्त रूप है तो वहां भी कहा गया कि न तो वास्तव में उसका मूर्त रूप है ये न अमूर्त रूप है ऐसा अमूर्त नहीं है तो ये उसकी एकता थी यहां जो वर्णन किया गया जिस तरह से बताया गया वो उसकी एकता इता मतलब ये ऐसा ऐसा है इसे स्वरूप वाला है इसका ये परिमाण है इसके ये गुणधर्म है इत्यादि ही उसकी एकता का निर्धारण है सीमन है परिसीमन है कि ऐसा ऐसा है तो उसका आगे निषेध कर दिया गया तो प्रकृत एकतावत्व ही प्रतिषेधती नीति नेति जो वचन कहा गया तो शास्त्र परमात्मा कीयत्ता का निषेध करता है इस तरह की एकता उसकी नहीं होती ठीक है धन्यवाद तो आगे चलते हैं पृष्ठ संख्या एक तो परमात्मा की अव्यक्तता को बताने के लिए आगे सूत्र कहा गया कि परमात्मा है तो सही ब्रह्म अस्ति परंतु है तो सही लेकिन कैसा है तो तेवीसवा सूत्र कहा गया तद अव्यक्तम आह वो अव्यक्त है ऐसा शास्त्र कहता है लेकिन अव्यक्त है बादशाह तद अव्यक्तम आह तो व्यक्त तद ब्रह्म खलु अव्यक्तम न व्यक्तम वो ब्रह्मा अव्यक्त है अव्यक्त कोई खोल दिया न व्यक्तम व्यक्त नहीं है और न व्यक्तम को आगे खोला इंद्रिय अव्यज्यमान इंद्रियों से प्रकट नहीं होता है यानी इंद्रियों से जाना नहीं जाता यही उसकी अव्यक्तता है इंद्रियों से जो चीजें जानी जाती है वो व्यक्त हो जाती है तो परमात्मा इंद्रियों से अव्यज्यमान है अप्रकट है और इसी को आगे खोल दिया इंद्रिय अग्राह्यम किला आहा इंद्रियों से गृहित नहीं होता है यही उसका अप्रकटीकरण है यही उसकी अव्यक्तता है तो किला आहा ही श्रुति ही जैसा कि श्रुति कहती है बृहदारा का वचन दिया स नेति नेत्यात्मा अग्राह्यो नहीं गृह वो ये सऐश नेति नेति आत्मा जिसको ये नेति नेति आत्मा कह रहे हैं ये भी नहीं है वो भी नहीं है ऐसा ये परमात्मा कैसा है आत्मा अक्राह्य है अक्राह्य को खोल दिया न गृहते गृहित नहीं होता है जात नहीं होता है इंद्रियों से जात नहीं होता है ये विशेषण लेंगे इंद्रियों के अतिरिक्त परमात्मा से परमात्मा आत्मा से जाना जाता है वो तो स्वीकार करना ही होता है न गृहियते का मतलब कोई इस तरह से ले लेगी वो तो फिर जाना ही नहीं जाता है शास्त्र में कह ही दिया है फिर क्यों जानने के लिए प्रयत्नशील हैं ये सब जान क्यों व्यर्थ में जानना चाहते हैं जब वो जाना ही नहीं जाता है तो यहां इंद्रिय से ग्राह्य नहीं है यही तात्पर्य है। इस पर आगे की टिप्पणी कर रहे हैं अत्र वचने स एश आत्मा इति कथन ना ये जो वचन था इसमें ये कहा गया स एश आत्मा अत्र वचने स एश आत्मा ये जो विपरीत अल्प विराम दे रखा है अत्र वचने में अत्र से पहले यहां की बजाय आना चाहिए स एश के ऊपर यहां जो वचन में सऐष आत्मा इतना जो कथन है इससे तस् अस्तित्व प्रतिपाद्यते अस्तित्व पता लगी रहा है सऐश आत्मा वह यह है आत्मा ये कथन इस बात को बोलता है कि वो परमात्मा के अस्तित्व को स्वीकार कर रहे हैं परमात्मा का अस्तित्व है अग्रह जो कथन किया गया वो अग्रह है अर्थात गृहित नहीं होता है तो इति वचने इस वचन से कस अव्यक्त प्रोच्यते अव्यक्तता को बताया जा रहा है जो कि सूत्र में कहा तो तद अव्यक्तम आह और अन्यत्रा पीछा अन्य जगह भी इसी बात की पुष्टि मिलती है न चक्षुषा गृह्य ना पिवाचा नान्य ये जो परमात्मा है ये तो नेत्रों से गृहित होता है जाना जाता है और नहीं वाणी से जाना जाता है और नहीं अन्य ही से अन्य देवो से अर्थात अन्य इंद्रियों से न जान इंद्रियों से जाना जा सकता है न इंद्रियों से पाया जा सकता है न कर्म इंद्रियों से वो पूरा पूरा बताया जा सकता है बताया तो जा सकता है लेकिन पूरा नहीं बताया जा सकता है ऐसा ही अन्य इंद्रियों से तो ये मुंडू उपनिषद में कहा तो इसके ऊपर पूर्व पक्षी जिज्ञासु के मन में प्रश्न उठा अव्यक्तम अतीन्द्रियम सत्य ब्रह्म उपलब्ध थे जब वो अव्यक्त है अतीन्द्रिय तो उसकी उपलब्धि कैसे होती है जाना कैसे जाता है इति आकांक्षाएं उच्चते इसमें आकांक्षा में ये किसी को जिज्ञासा हो तो अगले सूत्र में कहा गया है सूत्र में सूत्र तो है अपी संराधने प्रत्यक्षानुमाभ्याम अपि संराधने संधन सन्राधन में वो जाना जाता है संराधन मतलब विशेष रूप से राधन विशेष रूप से उसकी उपासना उसका योगाभ्यास जिसको कि आगे बताएंगे उसकी उपासना करने से वो जाना जाता है संराधन से जाना जाता है और यह कैसे सिद्ध होगा तो बोले प्रत्यक्ष और अनुमान से प्रत्यक्ष का मतलब है साक्षात श्रुति से और अनुमान का मतलब है स्मृति ग्रंथों से भाष्य तद कलू उपलब्ध थे संराधने संराधन में उपलब्ध होता है संराधन को खोल दिया इन्होंने उपासना योग की रीति से उपासना करने पर योग की रीति से इसलिए कहा कि योग के बिना जो उपासना की जाती है वो सामान्य उपासना होती है उससे वो नहीं प्राप्त होता योग की रीति से समाधि लगा करके उसकी प्राप्ति हो सकती है प्रत्यक्ष अनुमाना भी श्रुति स्मृति भ्याम किल एत प्रतिपाद्यते थे श्रुति स्मृति दोनों इसी बात का प्रतिपादन करती है तो पहले श्रुति को कह रहे हैं श्रुति स्थावत ज्ञान प्रसाद विशुद्ध सत्व ततस्तुतम पश्यते निष्कलम ध्याय मान मुंडोपनिषद का है ज्ञान के प्रसाद से जो विशुद्ध सत्व वाला हो गया है सत्व मतलब बुद्धि यहां पर मन ज्ञान के प्रसाद से ज्ञान का प्रसाद मतलब ज्ञान अत्यंत शुद्ध है जिसका ज्ञान से ही प्रकाश उस तरह ज्ञान प्रसाद मात्र है बिल्कुल शुद्ध ज्ञान है उससे जिसका चित्त शुद्ध हो गया बुद्धि शुद्ध हो गई है बुद्धि ज्ञान ही नहीं शुद्धि बुद्धि की शुद्धि ज्ञान से ही होती है तो ज्ञान के शुद्ध होने से जिसकी बुद्धि शुद्ध हो गई है ऐसा तथा स्तुतम तब वो उसको देखता है उस परमात्मा को कैसा कैसा परमात्मा निश्कलम जिसमें कोई कलाएं नहीं है निश्कलम मतलब जैसे कि चंद्रमा की कलाएं होती हैं ऐसे विभिन्न आकार प्रकार वाला है ऐसा नहीं है वो वो परिपूर्ण है एक जैसा है खंडित नहीं है उसको तम और कैसे देखता है ध्याय मान ध्यान करता हुआ उसको चिंतन करता हुआ उसको एकाग्रता से मन को टिकाता हुआ समाधि लगाता हुआ उसको देख पाता है आगे स्मृति रपी मनुस्मृति का वचन दे रहे हैं सूक्ष्मतां चावेक्षेता योगेना न परमात्मा की सूक्ष्मता को योगेना न योग के द्वारा देखें परमात्मा को वैसे तो जानते हैं सामान्य रूप से तर्क युक्ति से भी हम जानते हैं उस तो रूप से जानते हैं तो परमात्मा को सूक्ष्म रूप से परमात्मा की सूक्ष्मता को देखें विधि की जा रही है परमात्मा की सूक्ष्मता को देखें कैसे योग के द्वारा योग के द्वारा अभ्यास से उसको देखें तो ये भी वही संराधन है योग को जोड़ लिया इन्होंने और महाभारत का एक वचन कहा जा रहा है योगिना स्तम प्रपश्यंती भगवंतम सनातनम उस सनातन भगवान को परमात्मा को योगी लोग प्रपष्यंती प्रकर्ष रूप से देखते अभी इन सब जगह जहां ये प्रपष्यंती है या ऊपर भी कहा था पश्च्यते तम पश्च्यते निष्कलम तो पश्चे पश्चि को देख ये शब्द यहां पर जैसे सुनाई दे रहे हैं इसे नेत्रों से देखने वाली भ्रांति नहीं लेनी चाहिए नहीं तो प्राय देखता है देखता है तो आंख से देखता है और जन सामान्य भी ए, इस शब्द को जब सुनता है कि ईश्वर का साक्षात्कार होता है तो बोले जी आप तो कह रहे थे ईश्वर निराकार है फिर तो उसका साक्षात्कार कैसे होता है यदि साक्षात्कार होता है तो फिर तो वो साकार हो गया जैसे हम एक दूसरे का साक्षात्कार करते हैं कोई साक्षात्कार में जाता है इंटरव्यू में साक्षात्कार होता है सामने साक्षात मतलब प्रत्यक्ष वो नेत्र से जुड़ा हुआ रहता है तो सामान्य व्यक्ति ये प्रश्न करता है उसका मतलब क्या होता है ईश्वर का साक्षात्कार मतलब तो आंख से वो साक्षात्कार को आंख से ही समझता है और दूसरे से नहीं उस उतने अर्थ में उसने संकुचित कर रखा है प्रत्यक्ष तो आंख से ही होता है ऐसा मान करके वो कथन करता है तो निराकार है तो वो साक्षात्कार कैसे और साक्षात्कार है तो फिर वो निराकार कैसे कितने लोग शिविर में पूछते हैं बार बार कही परमात्मा का वास्तव में साक्षात्कार होता है क्योंकि निराकार है ये उनको पता है बोले तो क्या वास्तव में साक्षात्कार होता है तो ये जो पश्यते इत्यादि जो प्रपश्यंती इसका मतलब जानने में है यद्यपि पश्य देखने अर्थ में है लेकिन जानना इसका यहां पर तात्पर्य लिया जाता है क्योंकि तो बाकी सिद्धांत हमें स्पष्ट इस है इसलिए यहां पर जानना ही अर्थ लिया जाता है और लोक में भी देखने को जानने अर्थ में प्रयोग किया जाता है देखना सब्जी में नमक डला है या नहीं डला है ठीक है बोलते ही है हम लोग व्यवहार में वहां हमें आपत्ति नहीं होती है कि भाई क्या वाक्य बोलती है भई आंख से नमक को कैसे देखूंगा मैं सब्जी में ऐसा कोई आपत्ति नहीं करता है भाई बिल्कुल ठीक ही अर्थ समझते हैं क्यों क्यों ऐसा समझते हैं क्योंकि उनको ये पता है कि नमक सब्जी में मिला हुआ आंख से दिखाई नहीं देता तो वहां मतलब जानने में ही है कोई आपत्ति नहीं करता लेकिन जब ऐसे वाक्य आते हैं शास्त्रों के या तो संस्कृत के आते हैं तो वहां वो उस तरह से सामंजस्य नहीं कर पाता है सामान्य व्यक्ति कोई तो करता नहीं यहां तो देखना लिखा हुआ है और कोई अन्य भी कहते दे, देखो यहां तो, देखना लिखा, तो हाँ, देखना लिखा हुआ है तो मान लेगा कि हां देखना लिखा हुआ है पश्चिट मतलब देखना ही होता है वह तो नेत्र से देखना चाहिए इत्यादि लेकिन भाषा की सहजता से बिल्कुल जानना ही अर्थ है यहां पर जैसे नमक आदि के लिए हम करते आगे तो उसका कैसे फिर जानना होता है उसके बारे में कुछ और बात बता रहे हैं कैसा है वो हमारे से तुलना में तो पच्चीसवें सूत्र में कहा प्रकाश आदि वच्च अवैशेष्यम प्रकाश आदि के समान उसकी अविशेषता है अविशेषता है मतलब समानता है विशेष नहीं है मतलब समान है प्रथम दृष्टिया जो हम अर्थ लेते हैं वो यही लेते हैं तो प्रकाश आदि प्रकाशादिव्य अवैशिष्यम और प्रकाश और उस परमात्मा का प्रकाश कैसे होता है तो कहते हैं कर्मणि अभ्यासार्थ कर्म में अभ्यास करने से अब यहां फिर वही प्रकाश का मतलब क्या है जानना परमात्मा का प्रकाश हो गया है परमात्मा का प्रकाश हो गया मतलब परमात्मा को जान लिया तो प्रारंभिक जो अंश है प्रकाश आदि वच्चा अवैशिष्य उसको खोल रहे हैं भौतिक क्षेत्र यथा प्रकाशस्य से प्रकाश संसारिक क्षेत्र में भौतिक भूतों से पंचमहाभूतों से संबंधित क्षेत्र में प्रकाश का प्रकाश्य के साथ प्रकाश तो हुआ रोशनी और प्रकाश्य हुआ जिस जो प्रकाशित हो रहा है उस प्रकाश से जो प्रकट हो रहा है उसको प्रकाश्य बोलते हैं तो प्रकाश का प्रकाश्य के, के साथ था व्यापक से व्याप्य ने स व्यापक का व्याप्य के साथ व्यापक वो होता है जो सब जगह है और व्याप्य वो होता है जो उस व्यापक के अंदर है उसको व्याप्य बोलते हैं तो इनका भी आपस में संबंध है अवैशेष्यम विशेष अभाव उनका संबंध कैसा अविशेष होता है तो उसी को खोलते हैं विशेष का अभाव और उसी को खोलते हैं अपार्थक्यम अपृतता होती है वो साथ साथ जुड़े हुए रहते हैं और अपार्थक्यों को खोल दिया अविनाभावा एक के बिना दूसरा नहीं रह सकता अनिवार्य संयोगों हो भवती अनिवार्य संयोग होता है अब यहां पर अवैशिष्य को इन्होंने देखो किस तरह से खोल करके अनिवार्य संयोग तक ले आए हैं उसको अनिवार्य संयोग वैसे तो अवैशिष्य का मतलब होता है समान विशेष का अभाव यानी अपार्थक्य अपार्थक्य मतलब एक तरह से तो लगेगा कि दोनों एक ही जैसे हैं, पर वो तात्पर्य नहीं है वो अर्थ लेंगे तो फिर गलत हो जाएगा तो अपार्थक के, यानी उससे उसकी अभिन्नता है पास-पास में है संयोग है जुड़ा हुआ है अविनाभाव संबंध है तो अनिवार्य संयोगो तथा चध्यात्म क्षेत्र परमात्मा जीवात्मना सह अवैशेष्यम अविनाभाव अनिवार्य संयोग तादात्यम फलू भवती है जैसे तो प्रकाश और प्रकाश का आपस में संबंध है उसी तरह से परमात्मा और आत्मा के बीच में भी अविशेष यानी अविनाभाव संबंध होता है अनिवार्य संयोग होता है जिसको हटा नहीं सकते ऐसा संयोग होता है तादात्म्य संयोग होता है कह सकते हैं ना जहा जहां परमात्मा है वहां वहां आत्मा है और जहां जहां आत्मा है वहां पर परमात्मा है तो उससे भिन्न नहीं हो सकता है तात्म्य संबंध हो गया जहां जहां आत्मा है वहां वहां परमात्मा है जहां जहां आत्मा है वहां वहां परमात्मा है आत्मा जहां भी है वह परमात्मा में ही है <laughs> यह तो वाक्य ठीक है ना वो बात आपकी ठीक है कि जहां जहां परमात्मा वह वहां आत्मा उस रूप में नहीं क्योंकि आत्मा तो एकदेशी है या बहुत भी है तो भी तो उसके सारी जगह तो रह नहीं सकते लेकिन आत्मा जब भी मिलेगा वो परमात्मा में ही मिलेगा ठीक है दो तरह से बोलूंगा वाक्य को आत्मा जहां भी है वो परमात्मा में ही है और हर आत्मा में परमात्मा है हर आत्मा में तो परमात्मा है ही ये तो वो का वो वाक्य है पहले जैसा लेकिन आत्मा जहां भी है वो परमात्मा में है इन तो उसके बिना नहीं मिल सकती तात्पर्य ये है कि आत्मा परमात्मा के बिना नहीं मिल सकती वो परमात्मा में ही रहेगी <coughs> आगे प्रकाश कर्मणि अभ्यास और उसका प्रकाश कैसे होता है वो जाना कैसे जाता है तो उसके लिए कहा कर्म में अभ्यास करने से तो तस्य अवैश्य अविनाभावस्य से अनिवार्य संयोग उस परमात्मा का जिसका अविनाभाव संबंध है तो फिर तो हमारे को प्रकट हो ही जाना चाहिए लेकिन प्रकट होता नहीं है यू तो उसका जो प्रकाश है प्रकाश को खोल दिया प्रकटी भाव है प्रकट होना है खलु संराधने कर्मणि पावती संराधन कर्म में होता है पिछले सूत्र में जो कहा था अपि संराधने संराधन में उसका साक्षात्कार होता है तो कर्म में अभ्यास करने से संराधन कर्म में अभ्यास करने से बार बार उपासना करने से होता है किल अभ्यासार्थ निरंतर सेवनाथ तो संराधन को खोल दिया इन्होंने अभ्यास को खोल दिया अभ्यास से अर्थात निरंतर सेवन से होता है लगातार करते रहने से हो जाता है <coughs> तो आगे फिर प्रश्न उठाया तथा तथा भवति इसके बाद में क्या होता है इसके बाद में मतलब जब संराधन से उसकी प्राप्ति हो जाती है तो क्या होता है तो छब्बीसवें अच्छा सूत्र में उत्तर दिया अतो अनंत अल्प विराम तथा ही लिंगम अतो अनंत सह सह सह के योग में तृतीय लेंगे यहाँ पर उस अनंत के साथ जुड़ जाता है वो उससे युक्त तो हो जाता है तथा ही लिंगम ऐसा ही लक्षण शास्त्रों में बताया गया है मिलता है देखिए पुनश्च अतो अस्मा तादात्म्य प्रकटी भावाद अन परमात्मा सह जीवात्मा अवतिष्ठते इति शेष तो ये जो अभ्यास पीछे किया गया था तादात्म्य का प्रकटिभाव से अनंत परमात्मा के साथ में जीवात्मा रहने लगता है तो अनंत जीवात्मा अनंत परमात्मा के साथ जीवात्मा रहता है वैसे तो सदा ही रहता है लेकिन यहां पर प्रकाश यानी प्रकटिभाव के संदर्भ में ये बात कही गई है उसके आनंद ज्ञान आदि गुण की प्राप्ति के संदर्भ में ही इसको लेना चाहिए तथा तो ही लिंगम तो जैसा कि शास्त्र में ये संकेत मिलते हैं लिंगम विद्य प्रमाणम विद्य तो मंत्र दिया इन्होंने ये यजुर्वेद का परित्य भूतानी परित्य लोकान परित्य सर्वाह प्रदिशो जो तो परमात्मा कैसा है भूतानी परित्य है, सब भूतों को चारों ओर से व्याप्त करके वहां तक पहुंच करके तो उनके चारों ओर पहुंच के ओर परित्य लोकान सब लोगों के चारों ओर और परित्य सर्वाह प्रदिश सभी दिशाओं में सबोर और, और प्रदिश्च प्रदिशो दिशा प्रदिशा यानी उपदिशाएं और दिशाएं सब जगह यानी उपस्थाए प्रथम जाम ऋत आत्मना आत्मान अभी संविवेश प्रथम जाम ऋत प्रथम जाम, जाम उपस्था ऋत की सत्य की प्रथम जाम जो सबसे पहले उत्पन्न हुई है यानी वेद चतुष्टय उसको उपस्था उपस्थित करके पढ़ करके जान के समझ करके उसका सेवन करके आत्मना अपनी आत्मा के द्वारा आत्मानम उस परमात्मा में अभिसंविवेश प्रवेश कर जाता है यानी उसका आनंद लेने लगता है अब ये भी जो प्रवेश है ये विशेष संदर्भ में ही देखा जाएगा अब इसके आधार पर हम कहने लगे कि आत्मा और परमात्मा अलग अलग रहते हैं आत्मा और परमात्मा अलग रहते हैं तभी तो प्रवेश की बात आएगी हम घर में प्रवेश करते हैं तो हम घर से अलग भी चले जाते हैं तब हम उसमें प्रवेश करना मानेंगे तो ऐसे ही आत्मा परमात्मा से कहीं अन्यत्र चली जाती है और फिर उसमें प्रवेश करती है इस तरह से तो संगति नहीं लगेगी शब्द की दृष्टि से कोई पकड़ सकता है ऐसा लेकिन चूंकि परमात्मा सर्वव्यापक है तो अब आत्मा का परमात्मा में प्रवेश किस संदर्भ में होगा कि उसके आनंद और ज्ञान को वो प्राप्त करने लगता है आत्मना न आत्मानम आत्मा से आत्मा को जानते आगे विभु आत्मान विभूमा आत्मानम मतवा धीरो न शोचति कठोपनिषद कि उस विभु आत्मा को जान करके मत्वा मनन करके जान करके स्वीकार करके फिर धीर व्यक्ति न शोचति फिर शोक नहीं करता है अब तो परमात्मा को जान लिया तो फिर शोक किस बात का अब यूं तो परमात्मा को जान लेते हैं नहीं जितना जान लेते हैं स्वीकार कर लेते हैं लेकिन फिर भी हमें शोक तो होता रहता है दुख होता रहता है एक जो पीड़ा होती है बाधा होती है वो तो एक अलग बात है लेकिन एक शोक होता है अंदर दुख अंदर अंदर होता रहता है कि कोई घटना घट गट गई कुछ ऐसा हो गया कुछ विपरीत हो गया कुछ इस तरह से इच्छित की पूर्ति नहीं तो जो हमारे को दुख होता है हमारे साथ अन्याय कर दिया किसी ने अत्याचार कर दिया तो जो हमें दुख होता है शोक होता है वो फिर नहीं होता है क्योंकि उसको न्याय करी परमात्मा स्वीकार्य हो जाता है उसको देख वो लगता है कि भाई क्यों दुखी हूं मैं मेरे साथ अन्याय होगा नहीं हो गया तो उसकी क्षतिपूर्ति होगी तो मैं क्यों दुखी हूं दुख का कारण क्या है मेरा दुख तो शोक तो हम तब करें जब हमारी कोई हानि हुई हो तो हमारी कोई हानि ही नहीं हो रही है किसी भी तरह से हानि हो ही नहीं सकती उसके रहते इसका जितना जितना विश्वास जिसको होता जाता है उसका दुख उतना ही कम होता है या तो नहीं होता तो इसलिए कहा विभुम आत्मा न मत्वा धीरो न शोचति धीर व्यक्ति उस शोक नहीं करता है वो धीर बुद्धि वाला हो जाता है और धैर्य वाला हो जाता है बहुत अधिक ऐसा व्यक्ति शोक नहीं करता है तो ये सब चीजें क्या बताई जा रही है अतो अनंत न सह उस अनंत परमात्मा के साथ जुड़ने की बात कही जा रही है उससे क्या क्या प्रभाव आते हैं ये जो लक्षण दिए गए इसे पता लगता है कि वह परमात्मा से जुड़ गया है आगे मांडुके कहा है संविशक्त्यात्मनात्मान य एवं वेद जो इस प्रकार से जान लेता है किस प्रकार से जान लेता है तो ये मंडू की उपनिषद का बिल्कुल अंत का वचन है तो मंडू के उपनिषद में प्रारंभ से लेकर के जो सारा कथन किया गया परमात्मा के विभिन्न चतुष्पाद का जो वर्णन किया गया अंत प्रजय वही और वो जो सारा वर्णन है उस सबको वर्णन करने के बाद में कहा कि यह एवं वेद जो परमात्मा को इस तरह से जान लेता है वह संविशति आत्मना आत्मान वो आत्मानम यानी परमात्मा में परमात्मा के प्रति आत्मान आत्मना अपने द्वारा स्वयं आत्मा के द्वारा संविशति प्रविशति उसमें प्रवेश कर जाता है यानी उससे युक्त हो, हो जाता है उसका आनंद लेने लगता है आगे कहा तदा दृष्टु स्वरूप अवस्थानम और ऐसी स्थिति आने पर योग निरोध का सूत्र कहा दृष्टा की अपने स्वरूप में स्थिति अवस्थिति हो जाती है तदा दृष्टु स्वरूप अवस्थानम तो अतो अनंत ना ये विभिन्न लिंगों से शास्त्र के वचनों से पता लगता है कि संराधन के द्वारा जब उसकी प्राप्ति हो जाती है कर्म के अभ्यास से हो जाती है तो उस अनंत के साथ उसका तादात में हो जाता है एक रूपता हो जाती है उस जैसे गुण उसमें आ जाते हैं आगे देखिए सत्ताईसवें सूत्र की भूमिका बना रहे हैं अब संराधनात् प्राप्ते मोक्षे ये जो आपने पीछे संराधन की बात कही चौबीसवें सूत्र में साधना की इससे जिसने मोक्ष को प्राप्त कर लिया है तो संराधन से मोक्ष के प्राप्त कर लेने पर प्रकाशादि बच्चे अवैशेष्यम पीछे जो सूत्र आया था पच्चीसवा उसका एक भाग कि प्रकाश के समान उसमें अवैशेष्य होता है अभेद होता है विशेषता नहीं होती समानता होती है ये जो कथन किया गया था इति अने वर्णितम् प्रकाश्य प्रकाशवत् प्रकाश्य और प्रकाश के समान जो अभेद की बात कही गई थी यदवा अथवा यह कहा था कि व्याप्य व्यापक व्याप्य व्यापकवत् भेदेना भेदे न अवैशिष्यम युक्तम तो जो व्याप्य व्यापक के समान भेद के रूप में अवैशिष्यम न युक्तम अवैशिष्य ठीक नहीं है ये जो कहा था भेद रूप में वहां पर जो अभेद रूप में जो कथन किया था वो ठीक नहीं है भेदेना अवैशिष्यम न युक्तम भेद होते हुए भे उनका अवैशिष्य ठीक नहीं है ये तो ना ही भेदे नहीं वर्णनम अभेदेने पर तो उपलब्ध वहां पर जो वर्णन किया गया था वो भेद तो उसमें था ही जब व्याप्य व्यापक ले रहे हैं इत्यादि जो संबंध तो वहां मान ही रहे हैं तो भेद तो था ही तो बोले लेकिन ये अपने आप में ठीक नहीं है क्योंकि ये तो नहीं भेद है ना एवं वर्णनम परमात्मा का आत्मा से भेद के रूप में ही वर्णन नहीं है सब जगह पे फिर तो क्या अभेदेना आप ही तो उपलब्ध थे अभेद रूप में भी तो उसका वर्णन मिलता है परमात्मा के साथ अभेद का भी तो कथन मिलता है अब वचनों को लेकर के अपना अपना बोलते रहते हैं पुष्टि करते रहते हैं जो अभेद मानते हैं परमात्मा से आत्मा का यानी अद्वैत मानते हैं वो उन अभेद वाले वचनों को लेते रहते हैं ये देखो ये अभेद कहा गया और जो भेद मानते हैं वो भेद वाले वचन को लेते रहते हैं तो इसमें भी देखना होता है कि वास्तव में भेद है या अभेद है कौन सा प्रधान है कौन सा गौण है वास्तव में भेद है या अभेद है कौन किस ढंग से कहा गया तो बोले इन्होंने कहा कि अभेद रूप में भी तो कथन किया गया उसकी पुष्टि में कुछ बातें कह रहे हैं अस्मात तो सत्ताईसवा सूत्र है उभय व्यपदेशात तू अही कुंडलवत ये जो दोनों का उपदेश मिल रहा है यानी भेद रूप में भी और अभेद रूप में भी तो ये जो दोनों का उपदेश मिलता है इससे उसे कैसे समझना चाहिए अही कुंडलवत अही कहते हैं सर्प को सर्प के कुंडल के समान जो उसकी कुंडली होती है वो गोल घूम करके और कुंडली लगा करके बैठ जाता है सर्प की कुंडली के समान भेद और अभेद दोनों समझने चाहिए भेद अभेद दोनों को स्वीकार करते हुए ये सूत्र बनाया गया है तो उसमें आगे कहा उभय व्यपदेशात्राधनात् प्राप्ते फल रूपे मोक्ष चूंकि दोनों तरह के उपदेश मिलते हैं वहां तो संराधन साधना से प्राप्त जो फल रूप मोक्ष हुआ तो वो मोक्ष में तो उभयोर द्वयोर भेदा भेदर वर्णनात् जीवात्मा भ्रमणों भिन्नो अभिन्नश्च वर्तते तो मुक्ति के लिए भी भेद और अभेद दोनों का वर्णन शास्त्रों में मिलता है कि मुक्ति में परमात्मा के जैसा ही हो जाता है परमात्मा ही हो जाता है ब्रह्म ही हो जाता है और परमात्मा ब्रह्म से भिन्न भी रहता है ये दोनों तरह के वर्णन मिलते हैं तो भिन्न अभिन्न दोनों ही देखा जाता है तो उसके लिए ये प्रमाण दे रहे हैं तथ्य तो पहले भिन्नता का उदाहरण दे रहे हैं वचन दे रहे हैं परम ज्योतिर उपसंपत्ति रूपेण अभिनिष्पत्ति ये जो जीव है ये परम ज्योतिर उपसद उस पर ज्योति को प्राप्त करके पर ज्योति यानी परमात्मा अत्यंत ज्ञान वाला उसको प्राप्त करके स्वयं रूपेण अभिनिष्पद्यते वो अपने रूप में आ जाता है उसका आत्मा का जो अपना सच्चा स्वरूप है उसको वो प्राप्त कर लेता है तो अत्र स्वेन कथनातु ब्रह्मणों भिन्नत्वेन स्वरूपतो जीवात्मा मोक्षे अवतिष्ठते इतुक्तम तो यहाँ पर जो स्वयं कथन किया स्वयन रूपेण तो स्वय रूपेण के कथन से पता लग गया है कि परमात्मा ब्रह्म से भिन्न रूप में स्वरूप जीवात्मा मोक्ष में रहता है अपने रूप में रहता है नहीं तो यहां पर कथन होता ब्रह्म के रूप में रहता है पर क्या कहा गया परम ज्योति रूप संपत्ति उसको प्राप्त करके अपने रूप में रहता है अपने रूप में मतलब जीवात्मा अपने रूप में रहता है तो यह भेद कथन आ गया दोनों को भिन्न भिन्न माना है अब दूसरा कहते हैं अभेद का अथा अकामाय मानो यो अकामो निष्काम आप आत्मकामो कामो न तसे प्राणा उत्क्रामंति ब्रह्म ब्रह्म अप्य जो अंतिम बात है वो इसका मुख्य भाग है ब्रह्म एवं सन ब्रह्म अप्यति ब्रह्म होता हुआ ब्रह्म को प्राप्त करता है हालांकि इस पंक्ति से भी भेद निकाल सकते हैं लेकिन ये प्रथम दृष्टिया क्या है ब्रह्म सन ब्रह्म ही होता हुआ र्थात वह ब्रह्म बन गया है ब्रह्म अप्यति ब्रह्म को प्राप्त होता है तो ये पंक्ति क्या है अथा अकामाय मान कामना ना करता हुआ जो अकाम हो जो अकाम हो जाता है अकाम का मतलब है निष्काम हो जाता है पर्याय वैची शब्द खोले लेकिन इसके साथ साथ क्या कह दिया आगे आप होता है प्राप्त काम होता है इसकी सारी कामनाएं पूर्ण हो गई हैं। इस रूप में वो निष्काम या अकाम हो जाता है जो पाना था वो पा लिया इस रूप में आप आप्त काम हो जाता है प्राप्त काम होता है और इसी को खोलिए खोल दिया आत्म काम होता है परमात्मा को ही प्राप्त करने वाला उसकी ही कामना वाला होता है तो निष्कामता के लिए जो स्वामी दयानंद जी ने लिखा कि जिसकी ईश्वर ऋषणा होती है मुक्ति मुक्ति या ईश्वर को जो पाने की इच्छा होती है उसको निष्कामता कहते हैं नहीं तो कई जने फिर ये कहने लगते हैं कि ईश्वर की कामना की या मुक्ति की कामना की तो निष्काम का कामना तो हो गई है और कामना रहेगी तो मुक्ति की प्राप्ति नहीं होगी इसलिए ईश्वर और मुक्ति की भी कामना नहीं करनी चाहिए ऐसा वो मान के चलने लगता है गलत ढंग से ले रहते तो यहां पर निष्काम अकाम आपकाम आत्मकाम एक ही बात है तो नथस्य प्राणा उत्क्राम अब उसकी इंद्रिया प्राण उत्क्रमित नहीं होते तो कहाँ रह जाते हैं? वहीं रह जाते हैं? वहीं रह जाते हैं? वे जिस समय जन्म मरण में जाता है मुक्ति में नहीं जा रहा है कोई तो अब जब शरीर छूटेगा तो स्थूल शरीर तो यहां रह जाएगा और सूक्ष्म शरीर और उसके साथ जो प्राण है वो क्या है उसके साथ उत्क्रमण करके जाएंगे अगले जन्म में लेकिन जिसकी मुक्ति हो गई यानी ये अंतिम जीवन था जीवन मुक्त था और जैसे ही ये शरीर छूटा अब जो आत्मा इस शरीर से निकल कर के जाएगा तो उसके साथ में उसके प्राण नहीं रहेंगे वो भी यहीं रह जाएंगे वो अब किस लिए जाएंगे हम तो शरीर से मुक्त हो रहा है सूक्ष्म शरीर से भी मुक्त हो जाएगा वो जो उसके प्राण उत्क्रमण नहीं करते हैं, जाते नहीं है अर्थात वो मृत्यु को प्राप्त नहीं होता है इस तरह से जैसे कि सामान्य व्यक्ति होता है तो ब्रह्म ब्रह्म आप ब्रह्म होकर के ही वो ब्रह्म को प्राप्त करता है अब इसमें सीधे सीधे देखेंगे तो नहीं है ब्रह्मरूपता इन्होंने इस तरह से कहा है अत्र ब्रह्मणि जीवो अप्य तू अभेदे न वर्ण्यते। तो ब्रह्म में जीव पहुंच जाता है ब्रह्म में जीव प्राप्त हो जाता है, तो ये अभेद कथन हो गया जब जीव ब्रह्म में ही हो गया तो फिर तो भेद रहा नहीं इस रूप में इन्होंने अभेद कथन किया है लेकिन वो जीव ब्रह्म होता हुआ और ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है तो प्राप्त करने वाला और जो प्राप्तव्य है वो भेद भी नहीं होते इन्होंने क्या किया जब वो ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है तब अभेद हो गया है भाई उसने जब प्राप्त भी कर लिया है ब्रह्म को आत्मा ने ब्रह्म को प्राप्त भी कर लिया है तब भी प्राप्त करने वाला आत्मा प्राप्त करने वाला ही कहलाएगा और जिसको ब्रह्म को उसने प्राप्त किया है वो प्राप्तव्य वो हमेशा प्राप्तव्य ही रहेगा प्राप्त उसको किया है तो भिन्नता तो फिर भी हो जाए मानी ही जानी चाहिए पर ठीक है एक कथन से कि वह ब्रह्म ही हो जाता है ब्रह्म ही हो जाता है इसको देख करके अभेद का कथन यहां मान लिया गया आगे इतम भेद अभेद कथनातु तो संगत्यम अहि कुंडलवत भवितुम अर्थी तो ये जो भेद और अभेद का कथन है तो फिर इसकी संगति कैसे लगेगी एक तरफ ब्रह्म से जीव का भेद कहा गया कहीं पर अभेद कहा गया तो दोनों में से कौन सा ठीक है संगति कैसे लगेगी तो कहा कि अहि कुंडलव भवि संगति सांप और सांप की कुंडली की तरह से हो सकती है तो सांप और सांप की कुंडली में भेद है या अभेद है भेद है या अभेद है जब हम कहेंगे सांप की कुंडली तो सांप से कुछ भिन्न तो होगी ना वे कुछ तो भिन्न हुई वे जिस समय सांप कुंडली में नहीं है तब अब कुंडली में आ गया तो एक तरह से भेद कथन हो गया अब स्थिर पड़ा है बस और दूसरे ढंग से भी वो कुंडली सांप से भिन्न तोड़ना है वो सांप की सांप ही तो उस अवस्था में बैठा है इसलिए कुंडली उससे भिन्न नहीं है अभेद कथन भी उसमें कह सकते हैं तो दोनों तरह से संगति लगा रहे तो सांप का शरीर जो है वो तो आत्मा की तरह से ले लिया इन्होंने और परमात्मा उसमें विद्यमान है इसी को खोल रहे हैं इतम भेदा भेद कथनात्ंगत्यम अहि कुंडलवत भवितुमर रहती है अहि कुंडल के समान होता है ये सूत्र भी बहुत बोला जाता है कई प्रवचनों के अंदर अहि कुंडलवत उभय व्यपदेशातु अहि कुंडलवत जब अद्वैत की बात आती है अभेद की भेद की बात आती है तो बोले वेदांत दर्शन में भी कहा गया है और तो अहि कुंडलवत मानेंगे वहां यहाँ अभेद कथन है वो अहि कुंडलवत मान लेंगे इसको उद्धृत किया जाता है बहुत यथा या अहि यानी सर्प अही को खोला सर्पाह कुंडलम कुंडलम को खोल दिया तस्य से उसके वृत्त के अनुरूप वृत्ताकारम निश्चेष्टम शरीरम इति यावत वृत्तम कुंडल क्या है उसका उसका जो वृत्त के आकार का निश्चेष्ट शरीर है उसको अभी चल रहा है उसको उसको नहीं कहेंगे कि कुंडली है कुंडली में तो रुक जाता है स्थिर हो जाता है निश्चेष्ट हो जाता है उस रूप में आकर के तो आत्मा भी परमात्मा न शरीरम आत्मा भी परमात्मा का शरीर है यथाचतम तो जैसे कि कहा गया यह आत्मनि तिष्ठन आत्मनो अंतरो आत्मा शरीरम जो आत्मा में रहता हुआ आत्मा से भिन्न है और आत्मा जिसका शरीर है तस्मात् स शरीर रूपा आत्मा मोक्षे निश्चेष्ट हसन अहि कुंडलवत्त अहे कुंडलाकृति शरीरवत, अवस्थानात भिन्नो अहि कुंडलवत तो उसी प्रकार से ये शरीर रूप आत्मा मुक्ति में निश्चेष्ट होता हुआ अब जब सशरीर है तब तो चेष्टा करता रहता है तो वहां एक तरह से मुक्ति में निश्चेष्ट गया अहि के कुंडल के समान तो निश्चे जैसन अहि कुंडलवत्त अहि के कुंडलाकृति के समान कुंडलाकृति शरीर के समान तो जैसे कुंडलाकृति सर्प का शरीर है ऐसे ही परमात्मा का शरीर आत्मा को मानते हुए यहां कथन किया गया है इससे कुंडलवत अवस्था नाथ भिन्न अहे कुंडलवत वो भिन्न होता है जैसे सर्प से उसकी कुंडली भिन्न होती है इस तरह से भिन्न कथन होगा आगे निश्चेष्ट अभिन्नो अहे कुंडलम इव और निश्चेष्ट होने से अभिन्न भी है अहि के कुंडल के समान जैसे सर्प और उसकी कुंडली में अभेद कथन होता है ऐसे यहां भी लगा लेंगे न कुंडलम अहेर भिन्नम दृश्यते बोले कुंडल जो है सांप का वो सांप से भिन्न थोड़ा दिखाई देता है वो सांप के अंदर ही है तदवत अत्रापि उत्प्रेक्षा उसी प्रकार से यहां भी परिकल्पना करनी चाहिए समझना चाहिए तो तद्वत अत्रापि उत्प्रेक्षा मुख्य अभेदवादी नाम लोगों की ऐसी उत्प्रेक्षा होती है जो दोनों अर्थ करते हैं जो मुख्य अभेदवादी हैं, अभेदवादी का मतलब है जो आत्मा परमात्मा में भेद नहीं मानते अभिन्नता मानते और मुख्य अभेदवादी हुए जो वास्तव में अभेद ही मानते हैं, मुख्य रूप से अभेद मानते हैं, लेकिन गौण रूप से भेद मानते अद्वैतवादी जैसे हैं वो आत्मा परमात्मा में मुख्य रूप से अभेद मानते हैं लेकिन गौण रूप से भेद मानते हैं कि ये जो क्रिया व्यापार होते हैं सृष्टि के जिस समय क्रिया व्यापार चल रहे होते हैं शरीर में आत्मा होती है उस समय के लिए कहते हैं कि हां भेद है लेकिन ये गौण भेद है मुख्य रूप से तो अभेद ही मानते हैं वो चेतन दोनों तत्वों में तो उनकी दृष्टि से यह सारा कथन हुआ मतांतरम ए तत्व शंकर भाष्य संकेतितम ये जो दो भेद हैं ये शंकर भाष्य में भी कहे गए हैं तो ये जो अंतिम पंक्ति में कहा मतांतरम एक तत्व शंकर भाष्य भी ये जो मतांतर है अर्थात भेद और अभेद की बात है वो शंकर भाष्य में भी कही गई है यद्यपि वो अभेद मानते हैं लेकिन चूंकि शास्त्र में भेद कथन भी मिल रहा है इसलिए उस मतांतर का उन्होंने उल्लेख किया है क्योंकि उभय व्यपदेशा सूत्र में कहा गया है दोनों ही तरह का व्यपदेश, व्यपदेश कथन मिल रहा है यद्यपि दोनों का उल्लेख कर रहे हैं पर वो मुख्य रूप से अभेद मानते हैं और द्वैत या त्रैतवाद के अंदर उसमें भी दोनों तरह के उपदेश व्यपदेश, व्यपदेश मानते हुए भी मुख्य रूप से भेद कथन मानते हैं आगे अट्ठाईसों सूत्रों तो ये जो भेद और अभेद है इसी के, के बारे में थोड़ा और खोल रहे हैं कि कैसे ये स्वीकार किया जाए तो प्रकाश आश्रय वधवा ये प्रकाश और उसके आश्रय के समान समझना चाहिए ये जो भेद अभेद का कथन कर रहे हैं आत्मा और परमात्मा के बीच में कैसे समझना चाहिए प्रकाश और उसके आश्रय के समान समझना चाहिए क्यों तेजस्वा तेजस्व होने से जैसे अग्नि आदि में तेजस्व होता है उसी तरह परमात्मा में भी ज्ञान रूप तेजस्वता है देखिए तत्र देखिये तेदाभेद व्यपदेशे प्रकाश आश्रय वापी संगत्य प्रकारों भवि तो पीछे जैसे अहि कुंडल कहा था उसी शैली में वही अहि कुंडल के समान समझ लो और नहीं तो प्रकाश और आश्रय उसके आश्रय के समान समझ लो ये भी एक समझाने का संगति का तरीका है तो भेद अभेद का जो व्यपदेश कथन मिलता है उसमें प्रकाश के आश्रय के समान संगत्य प्रकार संगति का प्रकार हो सकता है कैसे संगति है वो आगे बता रहे यथा ही प्रकाश तदाश्रयश्च तद आश्रयश्च भेदा भेदाभ्याम व्यवहार अर्ता जिस प्रकार से प्रकाश और उसका आश्रय प्रकाश जिस आधार से निकल रहा है वो उसका आश्रय कह रहा है दोनों तरह से देख सकते हैं एक तो कि प्रकाश जिस दीपक से या लकड़ी से निकल रहा है अग्नि चल रही है तो अग्नि का प्रकाश का आश्रय वो दीपक या लकड़ी है एक बात और दूसरी दृष्टि से देखें तो वो प्रकाश वहां से चला है अब वो जिस जगह पर पड़ रहा है वो आश्रय के रूप में दोनों तरह से देख सकते हैं इन्होंने उसके आधार अग्नि की उत्पत्ति वाले को यहां पर पहले लिया है तो यथा ही प्रकाश और उसका आश्रय भेद अभेदाभ्याम व्यवहारम अर्थता वहां भी भेद और अभेद दोनों देखा जाता है दोनों तरह से कथन होता है तथा वह अत्र विज्ञेम वैसे ही यहां समझना चाहिए तो अही कुंडलवत की जगह पर यहां पर प्रकाश आश्रय के का एक दृष्टांत और दिया गया है तो अग्नि और उसका प्रकाश और उसका आश्रय प्रकाश मतलब अग्नि उसका आश्रय तो इसमें कैसे भेद अभेद का कथन होता है उसको बता रहे हैं भेद एने तो अग्नि रीति अग्नि उससे भेद के रूप में भी समझी जाती है श्रय है काष्ठम दग्ध काष्ठम यथवा अग्नो प्रक्षिप्तम लोहम सुवर्णम व पृथक पृथक स्वरूप तो जैसे कि काष्ठ में अग्नि जल रही है तो काष्ठ और अग्नि को हम अलग अलग देखते हैं भेद के रूप में देख रहे हैं आश्रय भी है उसका लेकिन भेद के रूप में देख रहे हैं एक तो ये उदाहरण दिया दूसरा उदाहरण दिया अग्नि में लोहे का गोला डाला हुआ है तो वो भी डाल हुआ हुआ है तो लेकिन फिर भी दोनों में भेद देख रहे हैं तो अग्नि में प्रक्षिप्त लोह लो या स्वर्ण का जो पृथक पृथक है स्वरूप से वर्णन मिलता है अथा तेजस्वाद प्रकाशमान अग्नि न भित्ते लेकिन तेजस्व के कारण से यानी प्रकाशमान होने के कारण से वो अग्नि से भिन्न नहीं होते यानी अग्नि है जैसी वैसी तो लकड़ी भी है अभी वैसे ही गर्म है इसी तरह से वह जो आग के अंदर गोला डाला हुआ है लोहे का या स्वर्ण का टुकड़ा वो भी उसी तरह का है उसी तरह का हुआ हुआ है तो उससे न भित भिन्न नहीं होता है अग्नो प्रक्षिप्तः पदार्थो अग्नि तेजस्वान प्रकाशवान भवती तो अग्नि में गिरा हुआ पदार्थ अग्नि के समान तेजस्वी प्रकाश वाला गर्म हो जाता है तदव तथा भी विजय वैसा ही यहां भी समझ लेना चाहिए तो आगे उसी वचन को पीछे पीछे वाले को ले रहे हैं के का वचन है परम ज्योति ज्योतिरूपसंपद्य स्वयं रूपेण अभिनष्पत्य थे तो उस परम ज्योति परमात्मा को प्राप्त करके अपने रूप में प्रकट होता है इति भेदस्तु दर्शित है एवं ये भेद तो यहाँ पर बताया ही गया है अभेदोपि भी उच्चते लेकिन अभेद भी कहा है उक्तो ही परमात्मा तेजस्वरूप पूर्वत्र पर ज्योतिर्नामना अन्यत्रापि तो ये जो कहा गया परम ज्योतिरूपसंपद्य इसमें अभेद भी कहा गया है पहले इन्होंने इस दृष्टांत को इस वचन को किस लिए दिया था भेद के रूप में दिया था परम ज्योति रूप संपदे उस परम ज्योति को प्राप्त करके तो ये भिन्न है लेकिन इसमें समानता भी कह रहे हैं कि वो भी एक ज्योति है वो पर ज्योति है और आत्मा भी एक ज्योति है ये अपर ज्योति है ये ज्योति है वो पर ज्योति है तो ज्योति ज्योति के रूप में तो दोनों में समानता है तो कहाति भेदस्तु दर्शिता भेद तो हमने पीछे दिखाई दिया था भेदों की उच्चत यहां पर अभेद भी कहा जा रहा है क्या परमात्मा तेज स्वरूप है परमात्मा तेज स्वरूप वाला है के रूप में लेंगे पूर्व पर नामना ये जो नाम पर सबसे पहले कहा पर ज्योति इस रूप में यहां पर अभेद का कथन भी किया गया और अन्यत्रा भी और अन्य जगह भी कहा गया है यजुर्वेद का भाग दिया तेजोसी तेजो मई धेही हे परमात्मा तुम तेज हो तेजस्वरूप हो तेजोमयी दे मेरे अंदर भी तेजस्विता दीजिए मैं दबू नहीं मैं अपने गुणों से बढ़ा ही रहूं तेजस्विता हो मेरी प्रकाशशीलता हो लोगों को काहित कर सकूं तो तेजो ही तेजोमयी दे परमात्मा को तेज स्वरूप कहा और जीवात्मा भी तेज स्वरूप होना है तेज मेरे में रखो तो ये समानता तो आएगी ना परमात्मा तेज स्वरूप है जीवात्मा भी तेज स्वरूप होगा तभी तो ये कथन किया गया तस्य तेज स्वरूपस्य तेजस्वात तेजस्व ग्रहणात उस तेज स्वरूप के तेजस्वी होने से और इसके तेज के के ग्रहण से जीव के तदर्थ प्रार्थना और उस विधानविता की प्रार्थना का विधान यहाँ पर किया गया है यानी प्रार्थना की गई है तेजोसी तेजो, तेजो देही दे <coughs> प्रार्थना वचन है तदर्थ प्रार्थना विधानाथ उपपद्य अभेदोपी इससे उनका अभेद भी पता लगता है तेज स्वरूप भी मनता है ये अभेद की तरह से और क्योंकि प्रार्थना कर रहा है उससे तो ये भिन्न होते हुए ही प्रार्थना की जा सकती है अपने आप से क्या प्रार्थना होती है तो ये भेद भी पता लग रहा है अभेद भी है प्रार्थना तेजस्वीता से अभेद भी है इतम विशिष्ट अभेदवादी नाम गौण रूपेण अभेदम मन्य तो ये जो है इस प्रकार की ये जो प्रकाश के समान कहा तेजस्विता के समान कहा ये तेज और उसके आश्रय एक विशिष्ट अभेदवादी नाम जो अभेद तो मानते हैं लेकिन विशिष्ट अभेद मानते हैं एक अद्वैत होता है एक विशिष्ट अद्वैत होता है विशिष्ट होते हुए अद्वैत है तो पीछे जो इन्होंने कहा था मुख्य अभेदवादी नाम मुख्य जो अभेद मानते हैं यानी अद्वैत को जो मानते हैं और यहां क्या कह रहे हैं विशिष्ट अभेदवादी नाम विशिष्ट अभेद जो मानते हैं ना विशिष्टा द्वैत विशिष्टा द्वैत की दृष्टि से कहा और जो आगे कहा गौण रूपेण अभेदम मन्य माना नाम और जो गौण रूप से अभेद मानते हैं तो कौन है जैसे त्रैतवादी है यह तो द्वैतवादी है त्रैतवादी जो आत्मा और परमात्मा में भेद मानते हैं द्वैतवादी चेतन और जड़ में भेद मानते हैं चेतन और जड़ में भेद मानते हैं त्रैतवाद में जड़ तो अलग है ही परमात्मा और आत्मा में भी भेद है तो जो गौण रूप से अभेद मानते हैं उनकी दृष्टि से यह कथन होगा कि परमात्मा के समान जीव बन जाता है मतलब उसके जैसे गुणों वाला हो जाता है जैसे लोहा अग्नि से युक्त तो हो जाता है इतना ही इसका अर्थ लेना चाहिए अहि सर अहि में क्या होता है उसमें तो कुंडल और अही अलग अलग है नहीं वास्तव में वहां अलग अलग गौण रूप से कहे जा रहे हैं दोनों में क्या भेद है अहि कुंडल जब उदाहरण लेंगे तो यहां भी भेद अभेद कथन किया जा रहा है और तेज और उसके आश्रय यहां भी भेद अभेद दोनों कथन किए जा रहे हैं लेकिन अहि कुंडल के अंदर भेद कथन गौण है अभेद कथन मुख्य है क्योंकि वास्तव में सर्प और सर्प के कुंडल अलग अलग नहीं है वो अभेद ही है उसमें तो जो मुख्य अभेद मानने वाले हैं वो उस ढंग से व्याख्या करते हैं उस उदाहरण को लेते हैं और जो गौण रूप से अभेद मानते हैं वो इसको लेते हैं कि तेज और उसका आश्रय वो तो सदा अलग अलग ही हैं अलग अलग ही हैं लेकिन फिर भी गुणों की एक रूपता होने के कारण उसमें अभेद मान लेते हैं वहां पर भेद मान लेते थे वास्तव में मुख्य अभेद है और यहां पर गौण रूप से अभेद मान लेते हैं वास्तव में तो भेद हैं इस दृष्टि से दो उदाहरण दिए वैसे तो ये दोनों ही पक्षों में घट सकते हैं तो आज का पाठ इतना रखते हैं प्रणव धन तो सातार अभिवादन ओके